वह तेज बुखार में बार बार करवटे बदल रही थी आंखों में बेहोशी का नशा चढ़ता जा रहा था इतने में दरवाजे की घंटी बजी। आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा पलके खुलने को तैयार नहीं थी मुश्किल से पलंग की पट्टी पकड़कर वह उठी दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे की सिटकनी खोली देखा पड़ोसी शीतल थी बिना कुछ उससे बात किए वह लड़खड़ाते कदमों से वापस पलंग पर जाकर लुढ़क गई। शीतल घबराकर रश्मि के पलंग के पास आई क्या बात है रश्मि रश्मि बुखार की तीव्रता के कारण बोलना चाहकर भी नहीं बोल पाई घर में कोई नहीं, नहीं है क्या? क्या भाई साहब कहाँ है रश्मि रश्मि रश्मि पर रश्मि तो बेहोश हो चुकी थी शीतल दौड़कर घर गई और अपने पति दिनेश को बुला लाई दिनेश ने रश्मि की हालत देखी तो वह शीतल को वहीं रुकने का संकेत कर डॉक्टर को बुलाने चला गया दिनेश के जाते ही शीतल की निकाह दीवार घड़ी आरोप टिक गयी जिसने अभी अभी, अभी रात्रि के आठ बजने की सूचना दी थी शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रश्मि को क्या हो गया सुबह तक तो बिल्कुल स्वस्थ थी फिर अचानक घर में उसके पति का न होना और उसका तेज बुखार में तपना शीतल काफी माथा पच्ची करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो दिमाग को ढीला छोड़ पति दिनेश एवं डॉक्टर की आने की राह देखने लगी रश्मि झांसी में पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क के पद आरोप कार्यरत थी उसका पूरा परिवार बीना में रहता था जिसमें सास ससुर देवर और ननद सभी थे पति आलोक इंजीनियर थे उनकी पोस्टिंग भी झांसी में ही थी लेकिन वह अक्सर बीना जाते रहते थे कई बार वहीं रुक जाते थे रश्मि के चार साल की बेटी और दो साल का बेटा था अभी चार छह दिन पहले ही वह बच्चों को दादा दादी के पास झांसी छोड़ आई थी दरवाजे पर आहट होते ही शीतल ने दरवाजा खोला दिनेश डॉक्टर के साथ सामने खड़ा था वह बोली आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए। देखिए रश्मि को क्या हो गया यह बोलती भी नहीं बेहोश पड़ी है डॉक्टर ने कहा आप घबराइए मत मैं अभी देखता हूँ क्या बात है डॉक्टर ने रश्मि का चेकअप किया और कहा विशेष कोई बात नहीं है यह तेज बुखार के कारण बेहोश है इन्हें इन्हें कब से बुखार आ रहा है सुबह 11 बजे तक तो यहाँ बिल्कुल ठीक थी, थी आप इनकी मैं इनकी मित्र हूँ पड़ोस में रहती हूँ ये मेरे पति दिनेश हैं। फिर इनके घर में इस समय कोई नहीं है सुबह इनके पति थे लेकिन अभी नहीं है रश्मि से भी कोई बात नहीं हो पाई कि उससे कुछ पूछ सक चिंता की कोई बात नहीं है आप इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टिया रखिए थोड़ा बुखार कम होगा जिससे यह होश में आ जाएगी मैं दवा लिख देता हूँ होश में आते ही इन्हें खिला दीजिएगा एक इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर साहब चले गए शीतल ने दिनेश की ओर देखा आंखों में एक ही सवाल था अब क्या करें दिनेश समझ गया बोला देखो शीतल इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है तुम यही बैठकर इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो मैं दवा लेकर आता हूँ शीतल को रश्मि के सर पर पानी की पट्टिया रखते हुए करीब दो तो घंटे हो गए लेकिन रश्मि के बुखार में कोई अंतर नहीं आ रहा था केवल दो मिनट के लिए रश्मि को होश आया तो उसने शीतल से टूटे फूटे शब्दों में केवल इतना बताया कि उसका पति से झगड़ा हो गया था और वह बिना चले गए हैं। इतना कहकर वह फिर बेहोश होश शीतल यह तो जानती थी कि रश्मि और आलोक का आपस में झगड़ा तो होता रहता है पर आज ऐसी क्या बात हो गई कि रश्मि की हालत इतनी खराब हो गयी शीतल के पति उसे दवा देकर अपने घर जा चुके थे शीतल रश्मि की अंतरंग सहेली थी अतः उसे इस हालत में छोड़कर वह अपने घर न जा सकी और वहीं सोफे पर लेट गई। शहर के बीचों बीच बने घंटाघर ने 12 बजे के 12 घंटे बजाए। शीतल की आंख खुल गई, हड़बड़ा उठकर उसने रश्मि के माथे को छुआ हुआ बुखार में कोई कमी नहीं थी बल्कि कुछ और बढ़ गया था उसने अपने पति दिनेश को फोन किया दिनेश ने आंखें मलते हुए फोन उठाया शीतल ने रश्मि की स्थिति के बारे में उसे बताया दिनेश बोला एक काम करता हूँ बगल वाले शर्मा जी को भी उठा लेता हूँ फिर सोचते हैं क्या करना है थोड़ी ही देर में शर्मा जी उनकी पत्नी और दिनेश रश्मि के घर जा पहुँचे सभी की सहमति से एक बार फिर से डॉक्टर को बुलाने का विचार बनाया गया शर्मा जी और दिनेश डॉक्टर को लेने चले गए थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर गुप्ता आ गए उन्होंने रश्मि का पुनः निरीक्षण किया वह बोले लगता है यह किसी बात को लेकर परेशान है उस बात का दिमाग आरोप गहरा असर होने के कारण ही इन्हें तेजार चढ़ा हुआ है एक काम करिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दीजिए दिनेश ने अपनी गाड़ी निकाली शीतल ने सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और रश्मि को अस्पताल में भर्ती करा दिया सुबह होते ही शर्मा जी को अस्पताल में रश्मि के पास छोड़ शीतल और दिनेश घर वापस आ गए क्यूँकी वह रात भर ऐसी जगे हुए थे अब परेशानी यह कि रश्मि के पति आलोक को खबर कैसे भेजी जाए उसका कोई फोन नंबर भी नहीं है पर ईश्वर कृपा से उनकी यह समस्या अपने आप हल हो गई। आलोक 11 बजे के करीब घर आए तो घर में ताला पड़ा हुआ था वह शीतल के यहाँ गए वह रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी दिनेश फिर से अस्पताल रश्मि की खबर लेने गया था शीतल जी रश्मि कहाँ है घर में ताला पड़ा है शीतल चुकी रश्मि से छोटी थी अतः रश्मि और आलोक दोनों ही उसे नाम लेकर पुकारते थे शीतल आलोक को देखते ही भड़क उठी अब पूछ रहे हैं रश्मि को कल दोपहर से कहाँ गायब हो गए थे पता भी है रश्मि का क्या हाल हुआ है क्या हो गया रश्मि को कहाँ है वह अस्पताल में अस्पताल में क्या हो गया उस ये मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया यह तो, तो मुझे, मुझे आप आप से पूछना चाहिए डॉक्टर का कहना है कि वह दिमागी दिमाग तौर पर बहुत, बहुत परेशान है उसके मन को मन गहरी ठेस लगी है इस कारण उसे बहुत तेज बुखार है और वह कल शाम से ही बेहोश पड़ी है अब आलोक से रुका नहीं गया वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा दिनेश बाहर ही मिल गया वह उसे रश्मि के पास ले गया रश्मि का बुखार कम हो चुका था और वह होश में भी आ चुकी थी आलोक ने रश्मि का हाथ थामते हुए कहा रश्मि क्या बात है क्या हो गया है तुम्हें रश्मि ने गुस्से में आकर हाथ छुड़ाकर कहा आलोक तुम तुम सभ्य लोगों की श्रेणी में आते हो इसलिए तुम्हें असभ्य लोगों के पास बैठना उन्हें छूना और बात करना शोभा नहीं देता तुम यहाँ ऐसी जाओ उसी समय डॉक्टर गुप्ता अंदर आए और उन्होंने रश्मि की बात सुन ली थी अतः उन्होंने आलोक से कहा आप कृपया अभी बाहर चले जाएं लेकिन डॉक्टर ये मेरी पत्नी है जानता हूँ क्योंकि यह कई घंटों बाद मुश्किल से होश में आई है अतः इन्हें डिस्टर्ब न करें अन्यथा यहाँ फिर से अपने होश खो सकती है आलोक डॉक्टर एवं रश्मि के ऊपर एक गहरी नजर डालकर बाहर चला गया कल वह रश्मि के साथ कुछ ज्यादा सख्ती कर गया था कुछ अपशब्द भी बोल गया था वैसे तो उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था लेकिन झगड़ा यह रूप ले लेगा उसने सोचा नहीं था दो तीन दिन बाद रश्मि स्वस्थ होकर घर आ गया इस बीच बीना से कोई नहीं आया वह बच्चों को लेने बीना चली गयी वहाँ सास ससुर या घर के किसी भी सदस्य ने उस उसकी तबीयत खराब होने की चर्चा नहीं की वह समझ गई। आलोक, आलोक ने घर में उसकी बीमारी की कोई देख देख बात, बात नहीं की है अतः वह भी चुप रही चुक और किसी को इस बात, बात की भनक भी नहीं, नहीं होने दी कि आलोक और, और उसका झगड़ा हो गया है सबके सब सामने वह आलोक से औपचारिक बात करती रही दो तीन दिन बाद बच्चों को लेकर उसे झांसी आना था उसने किसी से भी सास में चलने को नहीं कहा आलोक ने कहा किसी को सास में ले जाओ बच्चों को लेकर जा रही हूँ रश्मि ने किसी को भी साथ लाने से मना कर दिया आलोक इस बात से नाराज हो गया और बोला तो फिर तुम अकेली चली जाओ बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे पर रश्मि नहीं मानी दोनों के बीच झगड़ा पड़ गया सास ससुर भी अपने बेटे की ही तरफदारी करने लगे आखिर आलोक रश्मि और बच्चों को झांसी छोड़ फिर ऐसी बिना लौट आया अब रश्मि के समक्ष बैंक जाने और बच्चों को घर में अकेले छोड़ने की समस्या खड़ी हो गई। कई बार इच्छा हुई कि ससुराल से किसी को बुला ले या आलोक से समझौता कर ले, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया आखिर उसने शीतल और दिनेश की मदद से बच्चों के लिए एक आया का बंदोबस्त किया और एक माह की छुट्टी ले ली बच्चे जब आया को ठीक से पहचानने लगे उसके साथ धुल मिल गए तब उसने बैंक जाना प्रारम्भ किया इस बीच आलोक ने रश्मि और बच्चों की कोई खबर नहीं ली धीरे धीरे आलोक का घर आना कम से कम होता गया रश्मि ने भी अकेले रहते हुए ही अपने आप को बच्चों में लगा लिया उन्हीं के साथ वह खुश रहने लगी आलोक कभी कभी बच्चों ऐसी मिलने आ जाता है क्योंकि उसका तलाक नहीं हुआ है आलोक से रश्मि की केवल औपचारिक बात होती है ऐसा लगता है जैसे रश्मि ने अपने अकेलेपन से हमेशा के लिए समझौता कर लिया है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय की कहानी ढलता सूरज वाचक स्वर भारती परिमल